सफल प्यार का चलता रहे सफल नमस्कार आप सुन रहे इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज 3 अगस्त 2017 है और शाम का वक्त है 4 बज कर 9 मिनट हो रहे और आप हो मेरे साथ आइए आज के दिन विशेष के बारे में जानते हैं भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रीय शखे उन्नीस सौ तो उनचालीस बारह गते उन्नीस श्रावण गुरुवार आज है और विक्रम समाज दो शुक्ल पक्ष एकादशी श्रावण गुरुवार जय आज है और इस्लामी हिजरी 1438 सौ अड़तीस जुमेरात आज है इसके साथ ही आज पुत्रदा एकादशी है और मैथिली गुप्ता श्री प्रकाश जी शकील वधाई बाबा हरबजन सिंह शशिकला जयदेव विजय रूपानी इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ ही स्वामी चिन्मय आनंद और सीएम पुना इनका पुण्य दिवस है आप सुने हैं रेडिमोट 90.4 एफएम सफ़र इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि जयदेव जी का संगीतकार का जन्मदिन है और उसके साथ ही गीतकार शकील बदायूं का भी जन्मदिन है तो इन दोनों की कुछ खास बातें हम आपको सुनाएंगे आप सुने हैं रेडीमोट वन नाइन्टी पर सफ़र इस कार्यक्रम को और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जयदेव जी के बारे में या शकील बदाई के बारे में कुछ जानकारी आपके पास हो या आपने कहीं सुना हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और जयदेव जी का जन्म आज ही के दिन खास भारत लुधियाने में हुआ था और इन्हें खास भारतीय संगीतकार तथा बाल अभिनेता भी कहते हैं इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है तो आइए इनका ही संगीत से सवारा एक खूबसूरत गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है तो उस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं आप सुना है रेडियो मधुबारा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया फिक्र को तुम्हें मयुड़ाता चला गया हर फिक्र को में मयूरा बर्बादियों का सोद मनाना फजूल था बर्बादियों का सब मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना फजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को तुम्हें में उड़ा जो मिल गया उसी तुम कदर समझ लिया जो मिल गया उसी तुम कदर समझ लिया मुकदर समझ लिया मुकदर समझ लिया जो खो गया मैं उसको भुराता चला गया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया हर फिक्र को धुएं में गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा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 नमस्कार आप सुन रहे बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और जैसे कि ये देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में साइर लुदानवी साहब ने इसे लिखा था और संगी से सवाल था जयदेव जी ने जिनका जन्मदिन और जिनके बारे में हम बात कर रहे थे और ये उस समय का 1961 का फिल्म हम दोनों एल्बम से आपको सुना रहे थे हम तो उँचलिए आगे बढ़ते हैं और जयदेव साहब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं उनका जन्म आज ही के दिन उन्नीस को लुधियाना शहर में हुआ था और इनका पूरा नाम जयदेव वर्मा था और जयदेव जी शुरुआत से ही फिल्म स्टार बनना चाहते थे जैसे हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि हमें कुछ बनना है तो जयदेव साहब का भी बचपन से सपना था कि उन्हें फ़िल्म स्टार बनना है और इस खाप को पूरा करने के लिए इस सपने को पूरा करने के लिए पंद्रह साल की उम्र में ही जयदेव साहब घर से भाग सीधे मुंबई चले गए लेकिन कहते हैं नीयति को या तकदीर को कुछ और मंजूर था और वाड़िया फिल्म कंपनी की आठ फिल्मों में वैसे बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम तो किया लेकिन काम करने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा उब गया और फिर उन्होंने सोचा कि ये छोड़ो इन सारी चीज़ों को और वो वापस मुंबई से लुधियाना जाकर प्रोफेसर बरकत राय से संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी इस तरह से फिर से उनका संगीत के साथ जुड़ा हुआ और फिर संगीत के साथ कैसे उनके जीवन की आगे की गड़ियां बीती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक और ख़ूबसूरत गीत यानी शकील बदाई साहब का जो लिखा हुआ गीत है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि उनका भी जन्मदिन आज है और शकील बदाई साहब ने लिखा है मुकेश जी ने आवाज़ दिया है और संगीत नौशाद का है और ये फिल्म मेला इस फिल्म का है 1984 का एक खूबसूरत गाना अभी आपको मैं सुना रहा हूं मुकेश की आवाज में आप सुन रहे हैं रेड एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गाए अपनी लगन के सजन घर जाना है गाए राय जागी मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है काहे छके की गगरी काहे पर से जल तुझ बिन सोनी साजन की नगरी परदेसिया घर चल क्या हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के सजन घर जाना है ये जागी मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है लुट न जाए जीवन का डेरा मुझको है ये गम। हम हम अकेले ये जग लुटेरा पिछड़े ना मिल के हम नसीब ना बनके ये दिन जीवन के सजन घर जाना है गाय जगी तुम के तू तु अपनी लगन के सजन घर जाना है ना पीतम के द्वारे मिलन की है धुन बालम तेरा तुझको पुकारे याद आने वाले सुन साथी मिलेंगे बचपन के खिलेंगे फूल मन के सजन घर जाना है नमस्कार आप 90.4 एफएम फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है और चलिए बात कर रहे थे हम लोग जयदेव जी के बारे में और जैसे ही मुंबई से वापस वो लुधियाना आकर प्रोफेसर बरकत राय से संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी और अपने जीवन में फिर से उनका जो है एक बदलाव संगीत के प्रति जो प्यार था वो दिखाई दिया और फिर उसके बाद जयदेव जी की संगीत बद्ध जो मुख्य फिल्में हैं उद अली अकबर खान ने नौ केतन की फिल्में जो आंदिया हमसफर संगीत में जब संगीत देने का जिम्मा संभाला तब उन्हें जयदेव को अपना सहायक बनाया और नव केतन की ये टैक्सी ड्राइवर फिल्म से वह संगीतकार सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए और इस तरह इस तरह से जो असिस्टेंट बन बन के उन्होंने काम सीखा लेकिन उन्हें एक आज़ाद रूप में संगीत देने का जिम्मा चेतन आनंद की फिल्म जोरू का बाई में मिला और इसके बाद उन्होंने चेतन आनंद की एक और फिल्म अंजलि में भी संगीत दिया तो इस तरह से जयदेव जी जो है एक संगीतकार के रूप में जुरु अब इस फिल्म के लिए उन्होंने दिया और अंजलि उसके बाद एक और फिल्म आई थी उसमें भी उन्होंने दिया और इस तरह से वो अपना एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे आप सुन रहे हैं सफर इस कार्यक्रम को एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो नमस्कार बस बढ़िया आप लोगों की दुआए और बताइए आप जब भी कोई प्रोग्राम लाते हो ऐसा ही करके हमको सुनने तो यादें आ जाती है आज भी और जैसे भी आप आपने संगीतकारों की हमको सुनाते तो हैं जी जी जी हाँ तो जयप्री जी के बारे में भी आपने जो बताया जितने भी पुराने संगीतकार गीतकार जो बनाते थे तर्ज और उनको बिल्कुल छूट जाते वाली तर्ज बनाते थे <laughs> आज, कर, आज, आज, आज का जो संगीत है पापात संगीत का जो असर है तो अभी वो सुनने को आज आज बजा तो फिर बाद में लोग भूल जाते हैं और पहले जो संगीतकार है है और जो जो संगीत बनाते थे और वो जो कलाकार भी जो गाने वाले थे रफीर तो साहब जैसे मंदा जैसे हेमंत जैसे अभी तो तक भूल तो नहीं सकते है अपन जी जी जी जी जान से बिल्कुल अपने दिल से जैसे हर इंसान की आवाज निकल है दिल अंदर से हम बोल नहीं सकते और आपकी जो सहरी है वो तो सब तो तो तो उसका से बताने की आपको बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी वार्ण जी जी सही बात है धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडीमोट वन नाइन पॉइंट फोर एफ सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे भरत जी खेड ब्रह्मा से और इन्हें काफी अच्छा लग रहा है जो प्रोग्राम हम लोग देते हैं करते हैं तो एक अच्छी बात है कि आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें उतनी ही खुशी होती है तो आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो नमस्कार नमस्कार नाम बताइए सर जी रमेश भाई बोलो जी स्वागत है रमेश भाई कैसे है आप, आप हैं कैसे बस आप लोगों की दुआ है और अच्छे है तो जी कैसे बस एकदम बढ़िया है खुशी है थैंक यू सो मच आप सुना है रेड मोट वन नाइन ये थे रमेश जी गुजरात से बात कर रहे थे आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम जयदेव जी के बारे में बात कर रहे थे उनकी कुछ संगीत सीखने के लिए वो फिर से लुधियाना आए और वहाँ पर उस्ताद अली अकबर खान के साथ उन्होंने असिस्टेंट के रूप में काम किया उसके बाद दूसरे हमारे दोस्त हेलो जी स्वागत है नमस्कार नमस्कार गुड इवनिंग थमा गणी हुक्म अभी बढ़िया सा आवाज आ रही है सा तो हमारे सभी मित्रों को पहले और आपको की शुभकामनाएं <laughs> जी और हमारे जो मित्रों ने हमारे कॉल करके किया उसके लिए उनका भी बहुत बहुत दिल से कैंक जी जी जी हॉस्पिटल से घर आए कि नहीं आ गए ना कल अच्छा अच्छा चलिए बधाई हो शुक्रिया आप घर आगे बधाई हो बधाई हो <laughs> <laughs> ओके ओके और आप बहुत बहुत लगता है हमारे को जी जी धन्यवाद शुक्रिया आपका प्यार है देख देख और, और कभी के ऊपर जाते हो और कभी मतलब कई मतलब पुराने स्थलों की और भी जाते हो बहुत है ओके बहुत बहुत धन्यवाद एक आज और सुना दीजिए जरूर जरूर सुना दे आप सुन रहे हैं रेडियो मोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे पिंडवाड़ा से सुरेश जी जो कल तक हॉस्पिटल में थे आज सवेरे ये डिस्चार्ज हो गए हैं और घर पे आ गए हैं खुशी की बात है हमें भी अच्छा लगता है कोई हॉस्पिटल में न रहें बस खुशियां उनके साथ रहें आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन सफर इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं और जयदेव जी के बारे में मैंने बात शुरू की थी और उन्होंने संगीत के लिए जो है काफी अच्छी खासी मेहनत की और दो दो असिस्टेंट के साथ रहकर दो दो लोगों के साथ असिस्टेंट के काम किया उसके बाद फिर खुद का संगीत भी शुरू किया और जयदेव को हिंदी फिल्म इतिहास में सबसे अच्छे संगीतकार निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और हमारे साथ अभी कंचन भाई लाइन पे जुड़ना चाहते हैं हेलोलो हाँ जी नमस्कार जी बोलिए कंचन भाई जी जी तो जो अभी अभी मुझे पता चलास्टिटल मेट से तो अभी मैं कॉल करके समाचार लेता हूँ okay. आज जो पुराने संगीतकार की बात कर रहे हैं तो पुराने गाने और पुराना संगीत तो क्या बात करें सर तो <laughs> <laughs> संगीतकार भी नहीं है और गाने भी ऐसे अभी नहीं है। रहे है। और जो पुत्र एकादशी के बारे में आप बता रहे है थे आगे एकादश है तो हमारे बेटे जो बेटा जो जानेरा है ना सरकारी <स्थाँगे> जॉब मिला है कलाड़ी में है तो मैं दो तीन बार को कॉल करता हूँ अभी सर्वे चल रहा है जानेरा के आसपास के गाँव में तो मैंने बोला है कि नहीं देखो वो, वो को और जो गाँव वाले सभी घर वाले लिखा वो सब लिखना और पैकेज जो सरकारी पैकेज में रहा है वो सभी गरीबों को पहुँचे ऐसा करना और गरीबों की दुआ से आपको नौकरी मिली जो मनु मधुबन के सभी दोस्तों नौकरी मिली है तो अच्छी तरह से काम करना दो तीन बार में, में कॉल करता हो और सभी बातें बताता हूँ उसको और जो, okay. जी, जी. जो इसमें जो चल गए हैं जो गुजर गए हैं इसको घर जाके इसको को बात करना ऐसी-ऐसी करते हैं ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो नमस्कार थैंक, तीज्ञार। थैंक यू कंचन भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सफर इस कार्यक्रम को और जयदेव साहब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और सुर सिंगर पुरस्कार से चार बार उन्हें नवाजा गया और लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें दिया गया था तो ये थी कुछ खास बातें जयदेव के बारे में आप सब के लिए और एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वाले Hello, नमस्कार, रमेश भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार हाँ, रमेश कैसे हो बस बढ़िया और कैसे हैं आप बताओ आप कैसे हैं बस हम भी है अब तो ठीक है <laughs> और जो भी दानेरा एक दोस्त गए थे तो समाचार लेके आए के अभी जो पानी वहाँ पर इकट्ठा हुआ उसमें कुछ ऐसी दवाई जैसे कि कोई मच्छर या ऐसी बीमारी ना पाए और मतलब सभी प्रबंध किया जा रहा है तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल और अभी सभी ने दोस्त ने बात की मैंने सुना और अब तो काफी दिनों के बाद मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ मुस्कान <laughs> के बारे में जी वैसे की तो ये थोड़ी टाइम आ थी मुस्कान चली गई थी चेहरे पर से लेकिन अब खुशी ऐसी धीरे धीरे आ रही है <laughs> तो देखो मुस्कान दुश्मन को भी दोस्त बना देती है मुस्कान आपके चेहरे की चम्मत को कई गुना बढ़ा देती है मुस्कान सफलता का मार्ग बनाती है मुस्कान कोरोना कोष्ट व दुखों को दूर भगाती है मुस्कान खुशी के राज पथ पर ले आती है आपकी मुस्कान आपको चेहरे पर ले आती है। चेहरे पर में आपका असली सौंदर्य है मुस्कुराने में आपका कुछ खर्च नहीं होता परंतु उसका प्रभाव कमाल का होता है hmm. इसलिए जिंदगी के सफर में हमेशा मुस्कुराते रहिए ओके okay, <laughs> मुस्कुराते रहे, रहे।, रहे और एक और बात बताना चाहता हूँ की इस साल दो हजार सत्रह में अजीत सा इस्तीफा जैसे की एक एक दो हजार सत्रह सभी रविवार है दो दो 2017 सत्रह तीन तीन एक सा महीने और एक तारीखों पर रविवार है बारह बारह सत्रह रविवार है सही बात है बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वन 90.4 एफएम फोर थे एम से थे सुरेश भाई देव पूजक आप सभी के दोस्तों को याद किया है आइए आगे बढ़ते हैं और जयदेव जी के बारे में हम बात कर रहे थे और लता मंगेशकर पुरस्कार उनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था और जयदेव जी का निधन 6 जनवरी उन्नीस को मुंबई में हुआ तो ये थी कुछ खास बातें जयदेव जी के बारे में आइए आगे बढ़ते है एक और खूबसूरत गाना आपको सुनाते हैं जयदेव जी का संगीत से भरा हुआ एक और दोस्त हेलो खनी हु कैसे हैं आप घनी खाने का स्वागत है साह आपका ठंडा हुक्म हाँ हुक्म और सारे मेरे मित्रों को सबको याद करना है मैं मोदी चचच। जी सबसे प्रथम जी आपको आपको भी बहुत नमन करता हूँ सारे दोस्त को ओके okay, okay. जी, जी जी जी जरूर आप सुनाते हैं और थैंक यू नमस्कार एफएम ये थे समंदर चाचा मालारी से बात कर रहे थे आइए आगे बढ़ते हैं और एक गीत जो जयदेव जी का संगीत से सवारा गुलजार साहब का लिखा हुआ और गायक है रूना लैला भूपेंद्र और ये जो ख़ास गाना है गरौंदा फिल्म का 1977 का जो बहुत ही पॉपुलर रहा उस समय और ये कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन को आशियाना जैसे कि नई जोड़ी शादी करते हैं तो आशियाना का जो एक खाब रहता है वो ढूंढते रहते हैं तो उस भावनाओं को ये गीत उस समय भी बहुत पॉपुलर रहा और आशा करता हूँ अभी भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और हमारी कला नीति स्टूडियो के राजेंद्र पारिक जी अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज तो मैं चाहूंगा कि वो इस गाने के बाद जरूर फोन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए चौरानवे इस नंबर पर फोन करे या मैसेज जरूर करे आप सुन रहे हैं रेडियो मत बन नाइनटी सुनते रहो मुस्करो दीवाना एक दीवाना शहर में एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी हुँ, हुँ, दो दीवाने शहर में दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में बुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में रात में दो पैर में आप दाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने लियों में अपना भी कोई घर होगा अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा आसमानी रंग की आंखों में आसमानी या आसमानी आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते ढूंढते आप दाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में रात में दो दहल में आप गाना ढूंढते हैं कपासना ढूंढते हैं दो दीवाने जमी पर तारे और जमीन आरोप अब जब तारे जमीन पर जलते हैं आकाश समी हो जाता है उस रात नहीं फिर घर जाता वो चांद यहीं सो जाता है जब तारे जमीन पर जलते हैं आकाश जमीन शहर में रात में या दो ढूंढते हैं दो दीवाने हाँ, रेडियो मधुबन आपके लिए लेकर आया है हसी के हसगुल सुनते रहो मस्कते रहो चिल चिल चिल वन टू थ्री पेज नंबर इकतालीस ऊपर से पहला जोक लिखा है एक बच्चा और मास्टर जी बच्चा बंदर के जन्मदिन की पार्टी में सभी जानवर और जीव जंतु आए मास्टर जी एक सवाल पूछूं मास्टर जी कहते हैं हाँ हाँ पूछो और रास्ते में एक नदी है जिसमें खतरनाक मगरमच्छ रहता है और उस नदी के ऊपर आने जाने के लिए पुल भी नहीं है आप कैसे पार करेंगे नाव लेकर नदी पार करूंगा मास्टर जी कहते फिर गलत जवाब मास्टर जी बोले कैसे बच्चा कहता है मास्टर जी इतनी जल्दी नाव कहां से आपको मिलेगी तब तक तो आप नदी तैर कर भी पार कर लोगे मास्टर जी मगर बस से तेरा बाप बचाएगा बच्चा कहता है मास्टर जी आपकी इतनी फट्टी क्यों है आपको तो पता है कि सभी जीव जानवर बंदर की बर्थडे पार्टी में गए हुए हैं तो मगरमच्छ नदी में कैसे आएगा नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना था अभी दो दीवाने शहर में रात में या दो फैर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं अमूल पालकर जरीना वाहे पर पिक्चराइज किया गया ये गाना उस समय बहुत पॉपुलर था और आज भी आपके दिल को छू गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमने जयदेव जी के बारे में बात किया उसी के साथ अभी बात करते हैं शकील बदाई के बारे में जिनका जन्म आज ही हुआ है और ये गीतकार और शायर है महान शायर और गीतकार के रूप में ने जाना जाता है तहजीब के शहर में लखनऊ में फिल्म जगत को नई हस्तियां दी है जिनमें से एक गीतकार शकील बदाई भी है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बदायूं कस्बे में 3 अगस्त 1916 को जन्मे शकील अहमद उर्फ शकील बदायू का ललन पालन और शिक्षा नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ लखनऊ ने उन्हें एक शहर के रूप में स्थापित किया और उसके साथ ही एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो नमस्कार राजेंद्र जी कैसे हैं आप बस है मैं सर, <laughs> बहुत बढ़िया हमारे सभी दोस्त आपको याद कर रहे हैं और आप कला निधि स्टूडियो के विशेष स्थापित करने वाले कर्ता दर्ता है तो वापी में जो प्रोग्राम हुआ पार्टी में उनको लाइव सुने हमारे सभी दोस्तों ने ये ये। और वो लोग आपको आज भी याद कर रहे थे शुरुआत में भरत जी ने याद किया आपको और आपको कैसा लग रहा है आज का ये प्रोग्राम सुनकर नहीं बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम आपके जो आप बोल रहे जी जी जी तो बहुत ही यादगार ऐसा <laughs> लग रहा है बहुत जमाने में बहुत बहुत अच्छा जी जी, जी। सिलेक्शन भी बहुत अच्छा। जी और अभी हमने ये कार्यक्रम जो किया जी जी जी हमने एक लाख रूपया वो सक किया उसका कलेक्शन हमारा एक लाख रूपया हो गया अच्छा अच्छा हाँ हाँ सभी तो उनको उनको दे रहे हैं और सबके मदद से आप प्रोग्राम आपने लाइट से आप भी आए आए तो प्रोग्राम किया बहुत अच्छा लगा जी जी जी जी और आप कला निधि स्टूडियो के माध्यम से क्या करना चाहते हैं किस तरह से कार्य करना चाहते हैं थोड़ा सा बताइए हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं हाँ हाँ हाँ सर एक्चुअली कला जन्म हुआ हुआ जी जी नॉर्मली सब लोग जो चैरिटी शो करते हैं उसमें क्या करते हैं उन लोग सब बाहर के कलाकार को बुलाते है हाँ हाँ हा। और वो बाहर के कलाकार को भी उनको काफी पैसा देना तो उसमें चैरिटी कम और आ, आ, खर्चा ज्यादा होता था तो मैंने एक सोच लगाई की क्यों ना हम लोकल साई जो टैलेंट है वो हम बाहर लावे और उनको हम चाहे स्टेज के ऊपर तो वो सबको प्रैक्टिस चाहिए हर संडे को अच्छा। तो हम, हम लोग वो हमारे क्लास वो हर संडे को हम ग्यारह बजे मिलते हैं सब लोग और ग्यारह से छह बजे तक शाम और जो कलाकार है वो हमारे वहाँ से प्रैक्टिस करते है की गिटार ड्रम सिंगिंग सब कुछ हम लोग वहाँ लाइव प्रैक्टिस करते है जब भी वो तैयार हो जाते हैं हम लोग उनको स्टेज पे लेके जाते हैं बहुत बढ़िया है। और वो वो जो शो करते हैं वो चैरिटी शो करते हैं हम लोग भी मधुबन अप, में भी अपी जो आपने डाला अभी वो भी शो वो शो में भी सब कलाकार थे वो सब लोकल ही थे वापी वलसाड़ उमरगांव बिलीमोरा और उनसे शो कराया हम लोग सबने फ्री शो किया और उसकी वजह से हमारा जो टिक शो था उसके अंदर हम एक लाख रुपया इकट्ठा तो कर तो हुँ हुँ हुँ हुँ। हम पाए हम्म हम्म हम्म वो क्या बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजेंद्र जी मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह कार्य करते रहें हम आपके साथ है थैंक तो यू थैंक <laughs> यू, तेंक यू तेंक बहुत, तेंक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडोम नाइन पॉइंट फोर सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे सभी दोस्तों को जो रेडियो मधुबन हमेशा सुनते हैं वो शायद वापी का प्रोग्राम भी सुन चुके हैं और उनके जो वापी में जो प्रोग्राम हुआ था कला निधि स्टूडियो के खुद जो मालिक है उनसे बातें हो रही थी राजेंद्र पारिक जी और इन्होंने वो टिकट जो पैसा उनको मिला एक लाख रुपये और वो एक लाख रुपये भी वो जो बच्चा है राजू करके जिसका एक्चुअली में एक्सीडेंट में दोनों पैर नहीं काम कर रहे हैं तो उसको डोनेशन के रूप में इन्होंने दिया है ताकि वो अपना परिवार को चला सके और वो व्यक्ति जो है कीबोर्ड भी बजाता है लेकिन अभी फ़िलहाल उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो अपने आप को ही संभाल रहा है और प्रोग्राम में भी आया था बड़ा खुश है और उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी सपोर्ट जो है राजेंद्र पारिक ने किया है जिसकी वजह से वो आने वाले समय में फिर से वो कीबोर्ड बजा अपना जो परिवार का है पालन कर सकता है और अभी वर्तमान में उसको जो सहारा चाहिए था वो इसके माध्यम से मिल रहा है तो चलिए राजेंद्र पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपनी बातें बताने के लिए आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और शकील बधाई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इस तरह से लखनऊ में उनका जन्म हुआ अपने जो है शकील बदाई साहब बचपन से ही काफ़ी शायरी सुनने के शौकीन थे और अपने दूर के एक रिश्तेदार और उस ज़माने के मशहूर शायर जिया कदीरा से शकील बदायूं ने शायरी के जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक उन्होंने सीखे और शकील बदायूं ने अपनी शायरी में ज़िंदगी की हकीकत को बयां किया और उन्होंने ऐसे गीतों की रचना की जो ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते थे लेकिन वो दिल की गहराइय को छू जाते थे जैसे अभी एक गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत गाना है शायद आप सुन के खो जाएंगे और ये जो गाना है दो सितारों का जमी पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे गाया है और इसे ख़ास लिखा है शकील बदई साहब ने सुनते रहो मुस्कुराते रहो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात कर, आप सुन रहे हैं सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बात एक खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे दो सितारों का जमी पर होगा मिलन आज नौशाद अली साहब का ये म्यूजिक शकील बदई साहब का लिखा हुआ ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में कोइन नाइनटीन सिक्सटीज का ये गाना आप सुन रहे थे आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और हमारे शुरेश जी पिंडवाड़ा से राजेंद्र पारिक जी को याद किया है और उन्हें बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं की है कि वो इसी तरह काम करते रहें और दूसरों की मदद करते रहें और संगीत में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो हेल्प कर रहे हैं और जो लोग वापी के आसपास में रहते हैं वो तो ज़रूर उनके साथ संपर्क कर सकते हैं कला निधि स्टूडियो में जा सकते हैं आप रोज़ नहीं जा सकते लेकिन सैटरडे सन्डे छुट्टी के दिन आप जाकर उस स्टूडियो में जो भी इंस्ट्रूमेंट है की है उसका अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपको ग्रुप भी मिलता है ग्रुप के साथ काम करने से काफ़ी कुछ जल्दी सीख पाते हैं तो वो एक अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा सिर्फ आपको जाना है और सीखना है दो तीन घंटे आप सीखिए आराम से अगर आप सैटरडे संडे जाते हैं तो उन्हें फोन करके भी जरूर उनके साथ बात करके फिर जा सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी वहाँ पर मिल सके तो चलिए राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और हमारे सभी लिसनर सुरेश जी वगैरह आपको याद कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं शकील बदाई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि वो शायरी करना तो सीख गए फिर उसके बाद गीत लिखना शुरू किया और गीत भी उसके अलग ढंग से होते थे और शुरुआती जीवन में जैसे कि अलीगढ़ से बी पास करने के बाद नाइनटीन से वो दिल्ली पहुंचे वहाँ पर और उन्होंने अपने आपूर्ति विभाग में आपूर्ति अधिकारी के रूप में अपनी पहली नौकरी शुरू की और इस बीच वह मुशायरों में भी हिस्सा लेते रहे जिसमें उन्हें पूरे देश भर में शोहरत हासिल हुई और अपनी शायरी की बेपना कामयाबी से उत्साहित होकर शकील बदायू ने आपूर्ति विभाग की नौकरी छोड़ दी और नाइनटीन में वो मुंबई आ गए जहाँ पर उन्होंने फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जी हाँ तो जैसे ही वो मुंबई आ गए तो वहाँ पर फिर उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है उनके लिए एक नई चीज़ नया नया सब कुछ था तो उस समय उन्होंने सोचा कि चलिए इन चीज़ों को देख लेते हैं समझ लेते हैं और मुंबई में फिर उनकी मुलाकात कुछ समय के बाद मशहूर निर्माता ए आर करदार उर्फ़ करदार साहिब और महान संगीतकार नवशाद से हुई यहाँ उनके कहने पर उन्होंने हम दिल का अफसाना दुनिया को सुना देंगे हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे गीत लिखा ये गीत नौशाद साहब को काफ़ी पसंद आ गया जिसके बाद उन्हें तुरंत ही करदार साहब की दर्द के लिए साइन कर लिया गया तो ये एक बहुत बड़ा लक उनको मिला नौशाद साहब के साथ उनकी जोड़ी बन गई और उन्हें फिल्म में लिखने का गीतकार के रूप में बखूबी एक शुरुआत हो गई आप सुने हैं रेडीमोड वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सफ़र इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाना आपको सुनाते हैं और आ, जैसे कि ये गाना जो है बहुत ही पॉपुलर रहा उस समय पुराने गानों में से एक गाना यह है शकील बदई साहब का लिखा दर्द जो पहली फिल्म थी 1947 की उमा देवी खत्री और ने इस गाने को गाया था आप सुन है रहे हैं सुने का अपता ना लिख जाएगी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर फिल्म सफ़र इस कार्यक्रम में बस वक्त हो चला है आपसे गुड बाय कहने का और इस तरह से उनकी नौशाद के साथ शकिल बदई साहब की एक जोड़ी बन गई और बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे जिसे संगीत से संवारा नौशाद साहब और हेमंत कुमार ने इसके बाद नाइनटीन में चौधहवी का चांद वो एक बहुत ही खूबसूरत गाना उनके द्वारा लिखा गया और इसके लिए उन्हें खास एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला तो इसी के साथ चलिए मुझे यानि हर जी रमेश आपसे चाहता है इजाजत कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ आपके पास बहुत सारी हो आप यूं ही मुस्कराते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ का चांद हो या पुताब हो जो हो तुम खुदा की पसु लाजवाब हो चौदमी का चांद हो या पुताब हो जो भी हो तुम खुदा की पसंद लाजवाब हो चौदी का चांद हो रे हुए जैसे से के प्याले भरे हुए मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो चाँदनी का चांद हो चेहरा है जैसे झील में हस्ता हुआ तब या जिंदगी के पे छेड़ी हुई गजल जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो चौधवी का चांद हो सजते तुम्हारी राह हम करती है कह कशा दुनिया ए इश्क का तुम ही सब हो चाँदनी का कचाद हो आपताप हो